सारम प्रभ अन सह काम वेदी छाब द्वितीय अध्याय तेईसवे खंड के प्रथम मंत्र को पर विचार चल रहा था मंत्र था त्रयो धर्मस्क धर्म के बहन करने वाले शाखा तीन हैं यज्ञों अध्ययन दानन प्रथमा यज्ञ माने अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादि एक चित्र भी यज्ञों के नित्य नित्य जितने भी हैं अध्ययन स्वाध्याय रिवेद आदि का अभ्यास करना और दान यहाँ एक ही भूमि के दान है बाहर का दान चलते फिरते में जो हो मांगने वाला को तो देना क्योंकि एक ही भूमि के दान तो एक ही सदस्य आ गया प्रथम मान एक है ये तीन में से एक है प्रथम शब्द एक अलग में प्रेम हुआ एक है ऐसा होगा तपाइए दी किया कहा तब के कहा क्या दृष्ट कर सकते हैं बाल प्रस्ताव शिक्षक स्थ आश्रम का होता है किंतु जो सन्यास दो प्रकार के एक तो ज्ञान प्राप्त सन्यासी है ब्रह्मभाव में बैठा हुआ ब्रह्म होगा और एक केवल आश्रम धर्म का परिपालन करके बैठा होगा केवल आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाला सन्यासी भी विद्वितीय में आएगा तब ये द्वितीय नहीं हो वो ब्रह्मसंस्थ नहीं है वो तृतीय होता है ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी कहा है आचार्य कुले वस्तुशीलम ऐश्य जिसका स्वभाव बन गया आचार्य कुल में रहना गृहस्ता में नहीं आना ऐसा स्वभाव बन गया ऐसा ब्रह्मचारी अत्यंतम आत्मान आचार्य गुरुकुल अवसारायण ऐसा आया है अपने को अधिक कष्ट देता हो शरीर को कष्ट देता हो, गुरुकुल में रहना ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना सरल नहीं अत्यंत कष्ट देता हुआ नहीं तो रहने का जी साम बन गया वो ब्रह्मचारी तृतीय है नैष्ठिक ब्रह्मचारी उपकुर्वाणित नहीं होता वो तो स्वाध्याय के लिए गया बाद में गृहस्थ आश्रम चला जाएगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुष्पाध्या सर्वे थे पुण्यलोगा भवन ये तीनों ऐसे करने वाले जो गृहस्थ आश्रम है वाण प्रस्ताव और सन्यासी है यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी है पुण्य पुण्यलोक वाले हो जाते हैं अच्छे लोग आने वाले होते हैं ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करते हैं या तो कर दिया चतुर्थ यह है कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में कहा जो ब्रह्म में समृद्ध प्रकार से चित हो गया देह भाव को भूल करके आत्मभाव में जो बैठा है वो ब्रह्मशंस्त होता है वो ज्ञानी जिसको बोलते हैं ऐसे जो सन्यासी होगा वह अमृतत्व अमरत्व को प्राप्त करता है मृत्यु का अभाव उसकी जन्म जन्मवृष्टि के चक्कर से पार हो जाता है ये कहा था तो इसी के भाष्य टीका चल रहे थे? यहाँ जो अमृतत्व शब्द है आपेक्षिक अमृतत्व तो नहीं है क्यों पुण्य पुण्यलोक से अतिरिक्त इसको कहा ब्रह्मशस्त्रो अमृतत्व तो सर्वे ये थे पुण्यलोगा भवन थी पहले कहा उसके बाद ब्रह्मशस्त्रो अमृत यदि तो कहा यदि भी पुण्यलोक प्राप्त करना भी अपेक्षित अमृत तो ही है किन्तु तो उससे भी विशेष अमृतत्व कहा कहते हैं यही टीका चलते अमृतत्व से पुण्यलोक पृथक विवाह कर रहा अमृतत्व को पुण्यलोक से अतिरिक्त ग्रहण किया पृथक किया अलग किया ब्रह्मशस्तु Legends... अमृतत्व में ती कर कहा इसलिए तत्व अंजत्व तो पुण्यलोक से अन्य है यामृतत्व आत्यंतिक सिद्धि इस अमृतत्व में आत्यंतिक्व की सिद्धि होगी यानी इस अमृतत्व प्राप्ति काल में दूसरे अमृतत्व का प्राग्रभाव नहीं होगा के दिए प्राप्त तो होने वाला जो अमृतत्व होगा मृतत्व का प्रागुभाव बैठा होगा उसका अमृतत्व तो भोग रहा है आगे मृत होना है आगे प्रागुभाव है ऐसा ऐसा नहीं अत्यंत गर्व तो अत्यंत गति सिद्धि की योजना कहा उक्तम बेतरे के मुख्य साधे की कहा इसी बात को देकरी के सिद्ध करते हैं तो कभी देकर मुखे अड़ा बोलते हैं कभी न बोलते हैं कोष्टक में अड़ाव भी दिया है और यह कह की कुमती सूत्र है का वाला उत्तर पद होने पर विकल्प समाप्त तो होता है इसलिए ऐसे दिखा भित्रेघ मुखेरा तो ऐसा सूत्र उसके द्वारा होता है इसके लिए ऐसे करते हैं यदि च इत्यादि भाषण यदि च पुण्यलोक अतिशय मात्र अमृतत्व अवश्य यदि जो ब्रह्म अमृतत्व मेती में यदि ऐसी स्थिति हो पुण्यलोक अतिशय मात्र फल प्राप्त करना हो तो उस स्थिति पुण्यलोक ततः पुण्यलोका उस पुण्यलोक से विभक्तम न बक्षत इस अमृतत्व तो को अलग नहीं कहना चाहिए था क्योंकि सर्वे एक पुण्यलोका भवन थी कहने के पश्चात ब्रह्मशस्तो अमृत तत्वेदी करके विभाग करके अलग करके कहा इसको यदि पुण्यलोक अतिशय मात्र इसको भी मिलना होता तो उससे पृथक करके नहीं कहते तो अलग करके कर कर कहा विभक्त उपदेशाच इसको विभाग करके अलग करके कहा ब्रह्मशस्तो अमृतत्व अलग कहा इसलिए अत्यंतिक अत्यंतिक अमृतत्व माने निरपेक्ष अमृतत्व होगा इसको यद्यपि देवादी लोग प्राप्त कुंडल लोग प्राप्त करना थे अमृतत्व ही है वो किंतु वह सात अमृतत्व है ये निरतिशय होगा है साक्षात यही जो अमृतत्व प्राप्त करने के लिए क्या होगा क्रम मुक्ति के लिए जो स्थिति में बैठ नहीं पाया है इसलिए ओंकार की उपासना करो बोलेंगे उसके लिए ठीक है। मुख्य मुख्यमर्थम गृही पर ब्रह्मात्म साक्षात्कार निरंकुशम अमृत उतमशब्द्रह्म अमृत जो ब्रह्मशबस्तो अमृत में तो ब्रह्मशब यहा मुख्यर्थ लेकर मुख्यर्थ क्या है निरपेक्ष अमृतत्प्तकर्मा पर मुख्यमर्थम गृहीत परमात्मा साक्षात्कार होता अहम ब्रह्मास्त्र में पहुंचा हुआ व्यक्ति है देवभाव में नहीं है पर ब्रह्म रूप से साक्षात्कार किया जिस व्यक्ति उसका निरंकुशम अमृतत्व पर ब्रह्म भाव में जो पहुंचा हुआ है उसे निरंकुश अमृतत्व होगा ये बता दिया प्रकरण आलोचना या तुम जब यहाँ प्रकरण देखते हैं कि क्या प्रणव का प्रकरण चल रहा है इसलिए प्रकरण आलोचना या का विचार से तो प्रणव प्रति के ब्रह्मोपासक जो परमात्मा का प्रतीक प्रणव है प्रणव रूप प्रतीक में जो ब्रह्म का उपासना कर रहा है ये व्यक्ति प्रणव रूप प्रतीक में ब्रह्मोपासक ऐसे ब्रह्म का उपासक जो होगा उसका क्रमेणा अमृतत्व प्रणव का क्रम से अमृतत्व का साक्षात् नहीं होगा साक्षात तो हम परमाश में बैठना पड़ेगा व्याभाव को भुला हो तब होगा तो क्रम से मुक्ति होगी क्यों भेदबुद्धि अणपायाग अभी ओंकार की उपासना करते समय में भेदबुद्धि गई नहीं उसको भेदबुद्धि है है उसके पास इसलिए इसलिए साक्षात अमृतत्वता एक क्रम मुक्ति होगी कर्मिणाम अंतवत् फलत्विधान अंतवत न तद निंदया ब्रह्मशास्त्रतात्व के दर्शनार है कर्मियों के फल की निंदा की हुई है कर्मियों का जब अंतवत फल है अंतवत्त है हित कृतकम तब अन्यम ऐसा होता है।, है कर्म अंत फलत्विधान है ना कर्मियों का फल अंत वाला होता है विनाशी होता है ऐसा कथन के द्वारा कर्मी जो फल कर्म करेंगे स्वर्ग आदि जाएंगे कुछ दिन के बाद छिड़ हो जाता है फल छिड़े पुण्य प्रति लोगों के फिर आ जाते हैं तो कर्मियों का जो फल होता है अंत वाला होता है विनाशी होता है ऐसा फलत्व का कथन के द्वारा तन निंदाया इसकी निंदा के द्वारा कर्मियों के जो फल का निंदा करके ब्रह्म संस्थता दर्शन दर्शार्थ ब्रह्म संस्थता की स्तुति दिखाई ब्रह्म में सम्यक प्रकार से गया दोको आगे अंत वाला फल नहीं में तो अनंत फल होता उसका प्रशंसा दिखाई देती है तस्याश्च मैंने जो होती है किसके लिए विधि के लिए होती है किसी की प्रशंसा करते आज के लिए है तस्यास्त मैंने तुत विद्यार्थत् के लिए है इसलिए कल्पना करना चाहता हूं अमृतत्व ब्रह्म संस्त्र ये स्मृति बन जाएगी आपकी यदि अमरत्व तो चाहता है तो ब्रह्मशस्त हो जाए उसको ब्रह्मशस्त होना पड़ेगा देहस्थ होकर के नहीं होगा देहशस्थ होकर के अमृतत्व तो प्राप्त नहीं कर सकता देह में आत्म बुद्धि करके कभी नहीं होगा अमृतत्व तो। यही होगा कि अमृतत्व तो का अनुभव ब्रह्मस्था यदि एकार्थ परत्वा यहां पर पुण्यलोक और इसका फल एक ही दिखाई पड़ता है एकार्थ अर्थ एकम एकम इधम वाक्य में वाक्य एक ही है ये है कि सर्वे थे पुण्यलोगा भवंती और अमृतत्व तो मे दो वाक्य नहीं होगा ये तो क्या है उनके कथन के उनका जो सर्वे थे पुण्यलोगा भवंती जो कहा गया वो इसकी प्रशंसा के लिए है अमृतत्व प्राप्त करता है कर्मियों तो का फल जो होगा कर्म करके जाते हैं पुण्यलोक वाले छेड़ वा जाता उनका फल ये कहते हैं बात एकम वाक्य अत्र अत्र आश्रम धर्म फल उपन्यास तत्त तत आश्रम का धर्म का फल का कथन कर दिया तीनों आश्रम सर्वे पुण्य लोग प्रभ सेवास्तु कहा प्रण की उपासना की स्तुति के लिए है मानी इतने बड़े कर्म करके बाद में फिर वही स्थिति पुनर्मुशी को भाव वाली स्थिति हो जाती है फिर बाद में यही आ जाते हैं किन्तु प्राण जो सेवा करता है वो क्रम मुक्ति हो जाएगी उसकी वापस नहीं होगा यही है अत्रचा आश्रम धर्म फल फल उपन्यास आश्रम धर्म फल का उपन्यास जो की जा रही है प्रणव सेवा प्रणव सेवा की स्थिति क्या प्रणव सेवा वाले उपासना की स्थिति के लिए है न तत्फल एक आश्रम धर्म का फल कथन करने के लिए नहीं है आश्रम धर्म का फल के कथन में तात्पर्य नहीं है मान ओंकार की उपासना की स्तुति में तात्पर्य वाक्य है स्तुत फल विधहे इधम वाक्यम न सही दो वाक्य दो क्यों नहीं बना जाए स्तुति के लिए भी है फल का विधान के लिए भी है सर्वे थे पुण्य लोग भगवती फल का विधान और ब्रह्मशास्तों तत्व स्तुति के लिए दोनों क्यों नहीं कहा जाए न माना जाए शंका रही तो कहा स्तुत भाष्य होगा स्तुत है प्रणव सेवा और आश्रम धर्म फल विदाय चाहिए थी वाक्य दो बनाएंगे वाक्य को प्रणव सेवा स्तुति के लिए भी वाक्य है और आश्रम धर्म का विधान के लिए भी है कहेंगे तो वित्तीय वाक्य वाक्य का भेद हो जाएगा विद्य वाक्यम वाक्यभेद हो जाएगा अर्थिकम वाक्यम दोनों का अर्थ एक ही है अर्थभेद नहीं है अर्थभे न होने के कारण दोनों एक ही वाक्य माना जाएगा अर्थिकत्व अर्थ एक होने से एकम एक ही है कुंडलुगा ब्रह्मशस्त्रों तदे तद्भेद निर्थे वाक्यभेद नियमा तद्भे अर्थभद वाक्यवेद अर्थकवादं वाक्यनेशे वक्य एक और तद्भे तद्भेद निर्थे वाक्यवेद नियम तद्वे मैंने अर्थभदे वेद हो तो बाकी वेद होता है अर्थ एक ही है यहां इसलिए बाकी वेद नहीं करना ये कहा ये की है किम परम तरह इधम वाक्य फिर यह वाक्य किस क्या पर होगा आश्रम धर्म का फल का कथन कर विधान के लिए होगा या अमृतत्व का प्रणव सेवा की स्तुति के लिए होगा प्रण उपासन की स्तुति के लिए है या किस लिए फिर किया क्या मानेंगे तब तो उत्तर देते तस्मात एक तस्मात स्मृति सिद्ध आश्रम फलानुवादेना प्रणव सेवा फल अमृतत्व भ्रुवन प्रणव सेवा क्या स्तुति करता है क्यों ये जो सर्वे एटे पुण्यलो का भगवंती जो कहा ये स्मृति श्मिर्ति सिद्ध स्मृतियों में सिद्ध है जो आश्रम दरब का पालन करने वाले पुण्यलोक वाले होते हैं तो स्मृति सिद्ध का स्मृति अनुवाद कर रही है सर्वे एटे पुण्यों का भवंति अनुवादो वधारित कहा जाए अर्थवाद है विरोधी गुणवाद सदाते भूताथवाद तद्धान्थ अर्थवाद स्थित अर्थवाद तीन प्रकार का होता है यदि विरोध आता हो अन्य प्रमाणों से विरोध आता हो उसको कहेंगे गुणवाद जैसे आदित्य विवाह बोला जाता है एक खंभा बनाया पशु बांधने के लिए एक, एक स्तंभ है गाढ़ा हुआ है तो बाकी आया यूपा आदित्य ये जो खंबा है ये तो आदित्य सूर्य है ऐसा बोलते तो प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है कि ये आदित्य हो नहीं सकता और श्रुति बोल रही है आदित्य यूपा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध है विरोध है गुण वादस है, बुड़ है। ते ते क्या होगा आदित्य का गुणगम व कथन किया समझना आदित्य में सुंदरता है सौंद चमट है ऐसे चमकीला है सुंदर है ऐसा कहा विरोध होने पर प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध करता है या आदित्य हो नहीं सकता श्रुति बोल, बोल रहे है आदित्य आदित्य बोल रही है तो विरोध है आदित्य का गुण इसमें है सुंदर है चमर्थ है इसलिए ऐसा बोला अनुवाद और अन्य प्रमाण के द्वारा निश्चित वस्तु को कहता हो वेद उसमें अनुवाद माना जाएगा उसको जैसे अग्नि रहीमस्य भेषधम ऐसा बोलता है श्रुति में आया अग्नि रहीमस्य भेज अग्नि जो है ठंडी की दवाई है ऐसा आया तो अग्नि ठंडी की दवाई है क्या है प्रत्यक्षा के प्रमाण से निश्चित है निश्चय है ठंडी की दवाई है पहले से निश्चय है अवधारण है निश्चय है पहले से उसी को बोलती है श्रुति तो उसको अनुवाद माना जाएगा कौन सा अपवाद अनुवाद रूपी अपवाद विरोध है अनुवाद उपधारण के अवधारण निश्चय हो चुका हो उस स्थिति में स्मृति का है तो उसको अनुवाद करेंगे। जैसे हाँ स्मृति में सिद्ध है आश्रम धर्म का फल पुण्य लोग होता है आश्रम धर्म का फल होता है पुण्य लोग स्मृति में प्रसिद्ध है उसके यहां बोल रही है सर्वे पुण्य लोग आगवती स्मृति से सिद्ध को अनुवाद कर रही है अनुवाद रूपी अतवाद है तो ये गुणवाद और अर्थवाद में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता त्पर्य इनका नहीं होता और भूतार्थवाद तत्नात् अर्थवाद स्त्री दास्त्र एक भूतार्थवाद होता अर्थवाद भूतार्थवाद नामक अर्थवाद होता है भूतार्थवाद माने क्या है सिद्ध वस्तु का कर कथन करने वाला जैसे वज्रहस्तक पुरंदर ऐसा आएगा बज्रास्त पुरंदर हो गया पुरंदर व इंद्र हाथ में जिसका वज्र है वो इंद्र है ऐसा कहा गया वज्रा हस्ते ऐसे ऐसा बज्रास्त जिसके हाथ में वज्र है उसको पुरंदर गायेंगे इंद्र गायेंगे तो यहां पर देखो इसमें किसी के विरोध भी नहीं है किसी प्रमाण विरोध नहीं करता कि इंद्र के हाथ में वज्र नहीं है प्रत्यक्षादी प्रमाण विरोध भी नहीं करता और किसी अन्य स्मृति में सिद्ध भी नहीं है पहले से सिद्ध हुआ भी नहीं है तो पुर क्या है दोनों का स्थानीय है विरोध गुणवाद भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है ऐसी स्थिति में भूतार्थवाद बोलते हैं इसमें स्वार्थ में प्रमाण मानते हैं भूतार्थवाद अर्थवाद में जो भूतार्थवाद वाला अर्थवाद है तो स्वार्थ में प्रमाण है एक बार के इंद्र को बताता है सिद्ध करता है बाकी दो होते हैं स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते गुणवाद और अनुवाद अनुवाद है कहते हैं योग सर्वे पुण्यलोका भवन स्मृति में सिद्ध है इस बात को उसी को अनुवाद कर देंगे ये कह रहे है। हैं तस्मात वृत्ति सिद्ध फला सिद्ध आश्रम फल अनुवाद देना का इसलिए स्मृति में सिद्ध जो आश्रम धर्म का फल है पुण्यलोक स्मृति में सिद्ध है उसी का के अनुवाद के द्वारा कहा गया सर्वे पुण्यलोका भवन अनुवाद देना प्रणव सेवा फलम अमृतत्व प्रणव सेवा का फल प्रणव उपासना का फल अमृतत्व है, है। गुरु ऐसा कहती हुई श्रुति प्रणश होती प्रण की उपासना की स्तुति करती है ठीक है स्मृत्यर्थ अनुवाद मृत्यर्थ अनुवादत्व श्रुति जब स्मृति का अर्थ का अनुवाद करने लग जाए होना तो चाहिए श्रुति के अर्थ को स्मृति में आना चाहिए किंतु उल्टा जब हो जाए श्रुते मृत्यर्थ अनुवादत्व श्रुति में स्मृति का अर्थ का अनुवादक जब श्रुति हो जाए कहा वैप रीत्याग विपरीत हो रहा है स्मृति का तक अनुवाद स्मृति में आना चाहिए किंतु स्मृति का अनुवाद जब स्मृति का विपरीत तो हो जाता है स्मृत्यर्थ अनुवाद होते वैपरीत्याग विपरीत हो जाता है इसलिए क्या करना चाहिए मधुस्तुति तब अनुमित स्त्रुतिहा है तो जब क्या उस स्मृति से अनुमित स्मृति सिद्ध हो उस स्मृति से स्मृति की कल्पना करनी पड़ेगी स्मृति स्मृति का अनुवाद करे तो स्मृति से फिर सिद्ध क्या करना चाहिए अनुमान के द्वारा स्तुति की कल्पना करनी चाहिए सिद्ध हो जाती है समझना चाहिए में में को ही। के से करते हैं प्रलभ की स्तुति कर्म कर्मियों का जो कर्म फल का कथन के द्वारा अनुवाद के द्वारा प्रबल उपासना की प्रशंसा है उसको स्पष्ट करते हैं दृष्टान यथा इत्यादि यथा पूर्ण पूर्ण ब्रह्म सेवा पूर्ण ब्रह्मा जी जो से पूर्ण ब्रह्मण नाम का व्यक्ति है षष्टअ है पूर्णत ब्रह्म बर्मन शब्द है वो पूर्ण ब्रह्म है यथा पूर्ण ब्रह्म सेवा भक्त पहला इतने मात्र फल वाला है भात और वस्त्र अन्न वस्त्र इतने मिलने वाला है ये बोला गया तो अब राजवर्मण सेवा जो राजवर्मा की सेवा है वो तो राज्य तुल्य फला ये कहने से क्या होगा यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म के फल में तात्पर्य नहीं है सेवा में इसमें राजा की सेवा में तात्पर्य रखता है राज्य तुल्य फल मिलने वाला इसी प्रकार यहाँ भी पुण्य लोग में तात्पर्य नहीं है परम सेवा की स्थिति में तात्पर्य ये बताया ठीक आजाते इति शब्दो अध्याय तुथय संबंध है ये जो इति शब्द है ना आगे राज्य तुल्य फला इति ऐसा इति शब्द है इति शब्द का संबंध कहाँ करना एक स्तुत के अध्यात्ना पड़ेगा आपको इस वाक्य में राजवर्मण सेवा राज तुल्य फला राजवर्मण स्तुत ऐसा करना पड़ेगा यही जो स्तुत अध्याहित तुतय दिया अध्याहार के द्वारा आया गया स्तुत पद है उसके साथ इति शब्द की योजना होती है फला है अध्याहित करना तुतय शब्द नहीं है अध्याहत करना तो उसके साथ में शब्द का योजना करना था सोलह नंबर त्रिपड़ में कहा क्योंकि स्तुतिया शब्द नहीं है उसको अध्याहन में लाना उसके साथ में इसी शब्द का संबंध कर देना ये ठीक है आगे बोल देना ब्रह्म तत्व सेवा तो अमृतत्व भवती है ब्रह्मस्वरूप के सेवा उपासना से अमृतत्व प्राप्त करता है पूर्व पक्ष करता है प्राप्त सेवा से अमृतत्व थोड़ी मिल ब्रह्म की उपासना से होगा ब्रह्मतत्व सेवातः ब्रह्मतत्व की जो सेवा हैूप ब्रह्मस्वरूप की सेवा उपासना उसके अमृतत्व अमृत तब होगा न प्रणव सेवातः प्रणव सेवा से अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकता तथ किम तस्वीति फिर प्रव की सेवा की स्तुति क्यों कही गई प्रणवोपासना क्यों कही गई ब्रह्मोपासना से अमृतत्व होगा मिलेगा प्रणव उपासना से थोड़ी होना है फिर प्रणव की उपासना क्यों कही गई यहाँ एक प्रश्न आया ये संकल्प के कहा प्रणवश्च प्रणव को देखो परमात्मा रूप में देखा हुआ है ये कहते हैं प्रणवश्चर तत् सत्यम परम ब्रह्म तत्प्रतीकत्व प्रणव जो सत्य परम ब्रह्म है वही है प्रणव क्यों उसका प्रतीक है तत्प्रतिक परमात्मा का प्रतीक है बाचक भी है तस्वक प्रणव युग सूत्र में आता है परमात्मा का कोई नाम है तो क्या नाम है प्रणव नाम है प्रत्येक पुष्प का एक नाम होता है तो परमात्मा का नाम तो है गीता के सत्र अध्याय ओम तत्स निर्देश वो परमात्मा का तीन नाम था तत् ओम तत् सत्य ओम तत् ऐसा तो तत्सत्यम परम ब्रह्म तत्प्रत है और सत्य परम ब्रह्म ही है क्यों उसका प्रतीक है ये बता है। त्र प्रमाण फलितवाह। फल प्रमाण देते हैं ओंकार है ओंकार परब्रह्म यदे प्रमाते अठोप एकक्षर ब्रह्म एक ये तछता जो ऐसा चाहेगा वही मिलेगा उसमें पर्रह्म चाए पर्रह्म अपरब्रह्म चाए अपरब्रह्म ये ये ये ये अक्षरी परम परम परम है है है अक्षर अक्षर इसी को जानकर इसी अक्षर को जानकर ये देवाक्षर ज्ञावा ये इच्छति जिस ऐसा चाहता है परम परप्रम चाहता है परप्रम अपर चाहता है अपर पर युक्त गीति काठके युक्त तत् सेवा तो अमृत कठोर परस में ऐसा परम यदि आमना आया काठ के कहा उसने कहा है काठों के इसलिए तत् सेवा तो अमृतों प्रणव की सेवा से अमृत तो मिला तो जाता है पाया जाता है यह कहा आगे की का स्व्याख्यानम वर्चित दोषम उगता है अपनी व्याख्या होगी सैद्धांतिक व्याख्या होगी इस मंत्र का सिद्धांति संबंधी व्याख्या होगी गई व्याख्यानम स्व मन सिद्धांति अपनी व्याख्या वर्चित दोषम कोई दोष रहित जो व्याख्या है कोई निर्दुष्ट व्याख्या वर्चित तो दोषम उपवा ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में ये तत्व इस वाक्य में कुछ संशय करते हैं कुछ लोग अन्य प्रकार से अर्थ करते हैं वृत्तिकार लोग भरती प्रपंच जो वृत्तिकार हैं ज्ञान कर्म समुच्चयवादी हैं वो लोग कुछ अलग प्रकार के अर्थ करते हैं बोलते हैं अपने व्याख्या तो हो गई मंत्र की स्व व्याख्यानम वर्चित दोषम उपवा दोष रहित अपनी जो व्याख्या थी वो कर दी भाषिकार ने सैद्धांतिक व्याख्या हो आगे ब्रह्मशा अमृतत्व में इत्यत्र जो ब्रह्मशास्त्रो अमृतत्व ये वाक्य है मंत्र के अंतिम में इस उपाय वृत्तिकारी जो वृत्तिकार संबंधी व्याख्या जो भरतृप्रपंच है उपवर्षा भी है वृत्कार और ये भाष्य लिखने के पहले भी उपनिषद के ऊपर में कुछ लेख था जिसको वृत्ति बोलते थे वो ज्ञान कर्म समुच्चय थे सह समुचय बाद उनके मत को रखना चाहते है रख करके खंडन करेंगे पहले उनके मत स्थापित करते हैं ये कहा उत्था प्रति कहा भाष्यकार स्वयं उठाते हैं उनके मत क्या कहते हैं अत्र कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं आहू आह आह तू आहू लकल है अच्छा अत्र आहू के चित्त कुछ लोग कहते हैं चतुर्णाम आश्रमीणाम अविशेषेणाम चारों आश्रमें ब्रह्मचर्य आश्रम चाहे गृहस्थाश्रम हो चाहे वानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी हो चतुर्ण आश्रमी नाम चारों आश्रमियों का अविशेषण समान रूप से स्वकर्मा अनुष्ठान आप सबके लिए अपना अपना कर्म है ब्रह्मचारी के लिए कर्म है और कौन कर्म अध्ययन करना शास्त्र पढ़ना मुख्य कर्म होता है ब्रह्मचारी का और गृहस्तों के लिए अग्निहोत्रादि कर्म है यज्ञो अध्ययन दान भी है यज्ञोंध्ययन दान कर्म है और मान प्रसा के लिए तप मुख्य कर्म है और सन्यासी के लिए सम्मानवादी कर्म है ज्ञान है यम नियम है ये तो रहेगा ही उसके लिए कर्म सन्यासी के लिए परिप्राण के लिए इसलिए बोलते हैं लोग सभी के लिए कर्म है अत्र कहते चतुर्णाम आश्रम अभिषेक अविशेषण समान रूप से चारों आश्रमियों को समान रूप से स्वकर्मानुष्ठान अपने कर्म का अनुष्ठान अपना अपना कर्म का अनुष्ठान करेंगे जो कर्म एक ही नहीं है अलग अलग है अपने अपने कर्म का अनुष्ठान से पुण्यलोक है लोकता यह होता सब सर्वे एत पुण्यलोका शब्द के द्वारा चारों आश्रमों को बता दिया अपने अपने कर्म का अनुष्ठान करने वाले चारों आश्रमें पुण्यलोक वाले होंगे इसमें सन्यासी भी आ गए ऐसा कहते हैं होता है ज्ञान वर्जिता नाम सर्वे यहां पुण्यलोका ज्ञान रहित जो होंगे चारों आश्रमें ज्ञान नहीं हुआ है तो अपने अपने आश्रम धर्म के पालन करने से पुण्य लोग प्राप्त करते हैं ऐसा बता दिया चारों आश्रमों के लिए नात्र परिभ्राण अविशेषता अवशेषता सन्यासी को यहां बचाया नहीं है जो कि ब्रह्मस्तो अमृत करके अलग कर दिया जाए उसको बचाया नहीं चारों आश्रम कथन हो गया सर्वेते ये पुण्य लोग का भवन ज्ञान रहित जो चारों आश्रमी होंगे चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे ग्रस्त हो चाहे बहन हो चाहे सन्यासी हो चारों आश्रम हो ज्ञान रहित हैं तो सर्वेते पुण्यलोका भवन ये बोल दिया न अत्र परिभ्राण अवशेष कहा इस वाक्य में सर्वे पुण्यलोका भवन में कोई बचाया नहीं है परिभ्राण को अवशेष बचाया नहीं सन्यासी को कहा परिभ्राज कशापि ज्ञानम यमा नियमाश तपय द्वितीय में आ जाता है ये भी संयासी भी परिभ्राट क्या उसको भी तो ज्ञान आर्जन करना ही होगा और अभी हुआ नहीं है यम और नियम भी होगा अहिंसा ब्रह्मचर्य यहा यमा यम होगा इसी प्रकार शौच संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर प्रधान नियम यम नियम उसका नहीं होगा क्या होगा यम भी होगा नियम भी होगा ज्ञान ये सब नियम होंगे उसके लिए कर्म होगा कर्म है तपैव द्वितीय में आ जाएगा भी कहा सन्यासी ने तपयव द्वितीय तपस अवे न तापसौ गृहित तप एवं द्वितीय में यहाँ तपस अव देना परिप्राट और तापस दोनों ग्रहण हो गया है परिप्राट माने सन्यासी तापस माने ब्राह्म दोनों गृहित दो आश्रम में तो यही है अच्छा एक गृहस्थ आश्रम हो गया एक ब्रह्मचारी चार आश्रम तो ज्ञान रहित जो होंगे उनके लिए पुण्य के भागीदार सब है एक अस्तेषाम चतुराम वो जो चार आश्रम में है उन्हीं में से किसी एक को चतुरा यो ब्रह्मस्त्र चारों आश्रम में जो ब्रह्मशास्त्र हो गया चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे बानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी हो ब्रह्म में सम्यक प्रकार से ठित हो गया चारों आश्रम में कोई भी हो प्रणव सेवक प्रणव का उपासना करता हो चारों आश्रम में जो भी हो वह तो सो अमृतत्व देती वही अमृतत्व को प्राप्त करता ऐसी व्याख्या करते हैं वृत्ति चारों आश्रम में जब तक ज्ञान नहीं है तब तक के सर्वे पुण्य लोका भगवंती में चले जाएंगे और चारों आश्रम में, में कोई भी हो वह क्या होगा कि अगर ज्ञान हो जाए तो प्रणव सेवा के माध्यम से, से अमृतत्व तो प्राप्त करेगा प्रणव सेवक होगा ज्ञान हो जाएगा तो अमृतत्व प्राप्त करे ये व्याख्या करते हैं ऐसा कहा किंतु ये व्याख्या सही नहीं हो पाती इसलिए नहीं हो पाती है कर्म हो और ज्ञान भी हो दोनों होना संभव है ज्ञान होगा कर्ताधिकारक को बाध कर, और कर्म होगा कर्ताधिकारक को लेकर के मैं करता हूं आदि बुद्धि के बिना कर्म नहीं हो सकता और कर्तृत्व आदि जब बाध होगा तो फिर कर्म होना संभव नहीं होगा ये आगे व्याख्या देंगे इसका कर्म करेंगे अभी तो पूर्व है बल्कि प्रति जालिमत है चतुराम अधिकृतत्व अविशेषाद अधिकारी चारों है कहते हैं लोग चारों आश्रम अधिकारी आए चतुरा अधिकृतत्व तो अविशेषाद अधिकारी तो समान है अविशेष समान है कोई तो विशेष नहीं है ब्रह्मस्तत्व अप्रचेदाज और ब्रह्मशास्त्र तो होने में प्रतिषेध भी नहीं किया कि गृहस्थ ब्रह्मशास्त्र हो नहीं सकता ऐसा बाक्य है क्या बान प्रस्तुत नहीं हो सकता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता ऐसा कहा कोई बाक्य है प्रतिषेध भी नहीं है तो सभी हो सकते हैं उन्हीं में से कोई ब्रह्मशास्त्र हो जाए अमृतत्व तो प्राप्त करेगा वो ऐसे फिर ब्रह्मशस्त्र कब बनेगा कर्म करते करते समय उसको मिलेगा नहीं प्रत्येक आसम में कर्म लगा हुआ है तो कर्म करते हुए समय मिलने उसको ब्रह्मशास्त्र कब होगा क्यों आदि कारक बुद्धि से होगा कर्म और कर्ता आदि कारक बुद्धि को नाश करके होगा ब्रह्मशास्त्र तो दोनों विरोधी हैं कैसे होगा तो कहते हैं स्वकर्म क्षेत्र कर्म करते करते कर्म का समाप्ति हो जाएगी जिस अवस्था में थोड़ा समय मिलता ही जाओ उसका हम ब्रह्मास्ट चिंतन करेगा फिर आ गया अग्न ये सुहाबरा सुहाब लग जाएगा कर्म छिद्र चाहे स्वकर्म अपने कर्म का जो छिद्र अवस्था है माने कर्म नहीं हो रहा है जिस अवस्था में उस अवस्था में ब्रह्म संस्था सामर्थ्य उस काल में सभी आदमियों को तो ब्रह्म संस्था सा, में सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा कर्म करते समय में तो कर्तृत्व तो बुद्धि आएगा ना जब कर्म छोड़ दिया जिस काल थोड़ा विश्राम थो, थो, के समय कर्म के विश्राम है उस काल में में हो जाएगा दोनों हो जाएंगे क्या अर्थ है और भी बात है माने उनके कथन है वृत्ति मत है न चाह बराह आदि शब्द व्रह्मशास्त्र शब्द शब्द परिप्राज के गुढ़ ऐसा भी नहीं है कोई रूढ़ शब्द माना जाए कोई कहे कि जो ब्रह्मशास्त्र शब्द संन्यासी में रूढ़ होता ऐसा कोई सिद्धांति माने तो पूर्वादि बोलता है ऐसा तो नहीं है जैसे एव शब्द जव में रूढ़ होता है शब्द का अर्थ जव ही होता है रूढ़ कर दिया जाता है बराह शब्द एक सूअर में विशेष में रूढ़ हो जाता है जब शब्द पर अशब्द जैसे रूढ़ कर दिया जाता है एक में ही होना अन्नत्र प्रयोग नहीं होना ऐसा कर दिया जाता है उसके समाप्त ब्रह्मशास्त्र शब्द परिप्राज के रूढ़ होना ब्रह्मशास्त्र शब्द परिप्राज उन्होंने सन्यासी में रूढ़ नहीं है कोई भी हो सकता है ब्रह्मशास्त्र ऐसा रूढ़ नहीं ब्रह्मी निमित्तम उपाधाय प्रस्तुत हो उस ब्रह्मशास्त्र शब्द क्या है ब्रह्म में सम्यक स्थिति को निविधता को लेकर के ब्रह्मशास्त्र बोला जाता है संस्थिति निमित्तम ब्रह्म में जो सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है तो उसको ब्रह्मशास्त्र बोलते हैं। कोई भी आश्रम नहीं हो सन्यासी होना कोई आवश्यकता है। ब्रह्मणि संस्थिति निमित्त उपाध्याय ब्रह्म में सम्यक स्थिति को निमित्त बना करके ब्रह्मशास्त्र कहा जाता है नहीं रूढ़ी शब्द निमित्त उपाध्याय यदि रूढ़ होता है ब्रह्मशास्त्र शब्द तो फिर निमित्त ग्रहण नहीं करता परिभ्राजत यदि रूढ़ होता निमित्त ग्रहण नहीं करता या निमित्त ग्रहण कर रहा है ब्रह्म में सम्यक स्थिति होने पर भी आ जाता है नहीं रूढ़ी शब्द आज रूढ़ शब्द होते हैं निमित्तम न उपादत कहा निमित का ग्रहण नहीं करते वो निमित्त स्वीकार नहीं करते क्योंकि यह निमित्त है ब्रह्मस्थ होने के लिए ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थिति होना पड़ेगा सर्वे शाम तक ब्रह्म स्थिति रूप सभी आश्रमियों को ब्रह्म में स्थिति हो सकती है खाली सन्यासी का होना कोई नियम थोड़ी है सभी आश्रम जा चाहे ब्रह्मचारी हो गृह हो वाहन प्रस्त हो सभी का अवसर हो जब तक ज्ञान नहीं होगा चारों में अपने अपने कर्मों के अनुसार पुण्यलोक के भागीदार होते सर्वे देते पुण्यलो का वह और चारों में से किसी आश्रम में यदि सम्यक प्रकार से ब्रह्मभाव स्थित हो गया तो अमृतों की प्राप्ति हो जाएगी चारों के समान है कोई तो विशेष नहीं यही उनका कहना है तो प्रज्ञा के मत यत्र स्थिति तस्तः निमित्तवत वाचकं सतम ब्रह्मशास्त्र शब्दों पद प्राट एक विषय संकोचे कारणाभा पूर्वाद ये जहाँ जहाँ निम्ह चाहे किसी आश्रम में निमित्त ब्रह्मशास्त्र ब्रह्म का शास्त्र होने के लिए क्या निमित्त है ब्रह्म में सम्यक स्थिति यमित अस्था निमित्ता है ब्रह्म में सम्यक स्थिति है चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थो पानपुरस्थ सन्यासी हो जहाँ भी निमित्त है ब्रह्मणी संस्थिति निमित्त क्या है ब्रह्म में संस्थिति सम्यक स्थिति तस्त उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को ब्रह्म में संस्थिति आ गई वो व्यक्ति का तस्त निमित्त तो वो निमित्त वाला हो गया वो ब्रह्म में संस्थिति निमित्त है उसका उसके पास निमित्त वाले का वाचकम उसके लिए वाचक होता हुआ यह ब्रह्मशास्त्र शब्द ब्रह्मशास्त्र शब्द हम परिप्राण एक विषय संकोच एक संन्यासी में आप संकोच करना चाहते हैं इसको ब्रह्मशास्त्र अमृत विविधि करके सन्यासी के लिए बोला जा रहा है वह संकोचित कारण आवा तो कोई कारण नहीं मिलता इसलिए निरुद्व अयुक्तम ये ब्रह्मशास्त्र शब्द को एक परिवार सन्यासी में रोकना संभव नहीं संकोचित करना ठीक नहीं होगा ये कहा और भी उनकी बात क्या है अभी ठीक है एक हलु आश्रम चार ज्ञान चारों आश्रम में जो ज्ञान रहता है चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे ग्रहस्थ हो चाहे पानप्रथ हो चाहे संन्यासी हो एक अनु आश्रमण चार चारों आश्रम ज्ञानवर्जिता आत्मज्ञान नहीं है जिनको ऐसे आश्रम ही है तेम सर्वेशा अविशेषण उन सबके लिए समान रूप से अविशेषण स्वाश्रम विमानुष्ठान अपने अपने आश्रम धर्म का अनुष्ठान के द्वारा आश्रम विहित धर्म अपने अपने आश्रम धर्म भी अलग अलग है ब्रह्मचारी का धर्म अलग ग्रहस्थ का अलग बान का अलग सन्यासी का अलग सर्वे सर्वेशा अविशेषेण स्वास्थ्रम विहित धर्मानुष्ठान सबके लिए समान रूप से अपने अपने आश्रम धर्म का अनुष्ठान के द्वारा पुण्यलोक भागीता अपने अपने आश्रम धर्म के अनुष्ठान के द्वारा पुण्यलोक की भागीदारी हो जाती पुण्यलोक के प्राप्ति सर्वे एके पुण्यलोका इसे कह दिया सर्वे एण्यलोका इस वाक्य में कह दिया न तो पूर्वस्म ग्रंथे सर्वे एके पुण्यलोका भवन में यहां पर सन्यासी को छोड़ दिया हो यह बात नहीं है तपयव द्वितीय उसको भी लिया हुआ है कह रहे ना तो पूर्वस्म है पूर्व ग्रंथ में अरे सर्वे आदि ग्रंथों में परिभ्राण अनुक्त सन अवशेषित अस्ती इतनी वजह से माना उसको छोड़ा हुआ नहीं है परिभ्राण को लिया हुआ है अज्ञानी है तो कुंडलों को भागीदार होगा वो भी सिद्धांतिक से शंका उठा दिया जाए मन, मनु पूर्वस्थ ग्रंथे वाचक पदम परिप्राजोपलते तथा असौ अवशेषतः तत्र कहते सिद्धांतिक पूर्व उसको को है भाई पूर्व ग्रंथ में वाचक परिप्राजक शब्द नहीं है परिप्राट शब्द नहीं है पहले, वहां परिप्राट शब्द दिया नहीं है पहले पूर्व के इत, पर, है ही नहीं यो मंत्राग्य हिनेकंध यथम तपय द्वितीय ब्रह्मचारी आचार आचार्यकुलवासी तृतीयो अत्यम आत्मा आचार्यकुले अवसादयशको वहां पर पारिप्राठ शब्द आया नहीं सिद्धांत बोले नो पूर्वस््रंथे वाचक पदम जो वाचक है परिप्राट के लिए वाचक शब्द सन्यासी के लिए परिप्राटो नोपलभ्य है इसलिए नहीं कहता था आज असो अवशेष था, अच्छा। था इसलिए शेष बचाया हुआ है सन्यासी को सर्वे इतने पुण्य लोग का बोलने नहीं आए तो परिप्राच, परिप्राचक शब्द है ही नहीं वहां बचा हुआ है ऐसा कहे तो बोलेगा न कर्म उसके लिए भी है परिभ्राजक सभी यमा से तप ए वही है उसके लिए भी ज्ञान आर्जन करना है यम आर्जन करना है नियम आर्जन करना है सन्यासी को भी करना है अहिंसा सत्यमस्त या ब्रह्मचर्य परिग्रह ये चाहिए ही उसको भी चाहिए और शौच संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर परिग्रह नियम ये भी चाहिए उसको ये तप में आया है ये तप है उसके लिए कार्य तप रूपी कार्य है कौन का सा कार्य तप रूपी कर्म है उसको तपय अव द्वितीय तपसव देना परिग्रह तापसव गृहृहित हो दिया तपैव द्वित ने सन्यासी और परिप्राजक दोनों लिया मान्यार सिद्धांति सन्यासी दो प्रकार के सन्यासी वर्पना चाहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी तो ज्ञानी जो सन्यासी होगा वो ब्रह्मशास्त्र माना जाता है यहां ऐसी स्थिति है पूर्व पक्ष दोनों को एक ही करके बोलता है सन्यासी ज्ञानी सन्यासी की बात नहीं है एक ही है ऐसा बोल करके काम करता अच्छा, है एक फर्क है अच्छा ठीक है ज्ञानम यमा नियमास्त उपाय भूता उस ब्रह्म अमृतत्व तो प्राप्ति के उपाय है सब पुण्यलोक प्राप्ति के उपाय है कौन ज्ञान यम यम ये सब ये या परिप्राट अभी पूर्वत्र अभिहित ब्रह्मशास्त्र वाक्य से पूर्व से तो सिद्धांत पूछते हैं कि भाई यदि सन्यासी भी पूर्व में कथन हो गया हो पूर्ववाक्य में तो ब्रह्मशास्त्र वाक्य को फिर को क्या अर्थ होगा सन्यासी भी चला गया सभी आश्रम ही हो गए सर्वेते के पुण्य लोग अब ब्रह्मशास्त्रो अमृतत्व में जो ब्रह्मशास्त्र पद से किसकोल हो गया चारों आश्रमी हो चुके हैं पांचों आश्रम तो है ही नहीं सिद्धांत करे तो पूर्वक उत्तर देता अतः हाँ अतः तेसा में वो चार आसन में होगा जिसको ज्ञान हो जाएगा वो ब्रह्मशंस्त्र हो गया उन्हीं में से कोई भी हो अतः तेसा में वो चतुरास्त जो ब्रह्म में सम्यक स्थित हो गया प्रभ सेवक है प्रभासना करता है वह सो अमृतत्व मिलेगी वही अमृतत्व को प्राप्त करता है चारों आश्रम में कोई भी हो ठीक है परिभ्राजक से अनवशिष्टत्व परिवराजक शेष न होने से चतुर्णाम उपदिष्टत्व तो अविशेष हो अतशब्दार्थ अथ अतसवदा शब्द दिया परिपराजक कोई शेष बचाया हुआ नहीं है इसे समान होने से क्या हो गया चारों का उपदेश होने से अथशब्द कोई दिया था कोई भी ब्रह्मशास्त्र हो गया प्रणव सेवक हो वो अमृतत्व प्राप्त करेगा था आ जाएगा यह कहा पूर्वाधि सामान्य निर्देश यह कोई ब्रह्मशं परिभ्राट परिब्रा, अमृतत्व व्यती ऐसे परिभ्राट शब्द तो आया नहीं है सामान्य निर्देश ब्रह्मशस्तो अमृतत्वे कोई भी ब्रह्मशस्त्र हो जाए अमृत को प्राप्त करेगा यह अर्थ है सामान्य निर्देश में जेतु बताता है पूर्वाधि चतुर्णाम अधिकृत अधिकारी चारों है ब्रह्मशस्त्र होने के लिए अधिकारी थोड़ी है सभी अधिकारी है कोई भी हो सकता है ब्रह्मशास्त्र ये सभी अधिकारी बन सकते हैं यह कि सन्यासी ही हो कोई जरूरी नहीं अधिकृतत्व अकृतत्विशेषा ब्रह्मशास्त्रत्वे अप्रतिषेध अप्रतिषेध भी नहीं है गृहस्थ ब्रह्मशास्त्र नहीं हो सकता ब्रह्मचारी ब्रह्मशास्त्र नहीं हो सकता ऐसा कोई वाक्य है क्या आई नहीं प्रतिषेध भी नहीं किया है हो सकता है इसमें ठीक है अप्रतिषेधा से छेद है अप्रतिषेद आश्रमांतराणाम कर्म तत्र न ब्रह्मस्थता सामर्थ्यमस्तु परिभ्राजक्य तो निर्वाप्याश्य शस्त्र ब्रह्मशस्थता सुकर सिद्धांतिकोर शिथिर शका उठा दिया जाए भाई ऐसी स्थिति है आश्रांतरा संयास आश्रमों को छोड़ के अन्य आश्रमों में कर्म है आश्रमांतराणाम अन्य आश्रमों में कर्मार अन्य आश्रम सब कर्म के लिए है कर्म के लिए होने से तत्र व्यापृत उल्ग व्यापार कर्म में लगा रहेगा व्यापार तो उसमें चलता रहेगा व्यापारी व्यापारी उतरेंगे कर्म में समय चला जाएगा इसलिए न ब्रह्म अन्य आश्रमियों को ब्रह्मशा में सामर्थ्य नहीं क्यों कर्म करके फुर्सत नहीं उनको इसलिए परिव्राजक शत्रु और सन्यासी जो होगा उसको तो निर्व्यापार से कर्म नहीं करेगा अग्निहोत्राधिकार त्याग हुआ है उसने निर्व्यापार हो गया जो ब्रह्मशंस्त्र सुखर ब्रह्मशास्त्र तो उसके लिए है सरल है उसके लिए ऐसा कहा है तो उसके उत्तर में पूर्वाधिक बोलता है स्वकर्म क्षित्रेचा ब्रह्म हम सामर्थ्य करते ठीक है अन्य आचरणों का कर्म है तो कर्म से जब विराम लेगा जिस अवस्था में पूरे दिन तो करेगा नहीं जिस काल में विराम लेगा घंटा आधा घंटा कर्म समाप्त तो हो जाए उस काल में ब्रह्मशस्तत्व आ जाएगा उनमें भी ब्रह्मस्थता आ सकती है ये कहा अपने कर्म के जो समाप्ति होने पर अन्य कर्म होते हैं जिन में समाप्त हो गया उसके बाद में सामर्थ्य आ जाए ब्रह्म कर सकता है एका ठीक गो, गो।, गो कहा जाए गमेर गो सूत्र गुणादि सूत्र गमधाती से दो प्रत्य के गो प्रत्य होकर गो शब्द बनता है उसका अर्थ गति गो जो चलता है उसको गो ऐसा अर्थ निकालेंगे रूढ़ नहीं करेंगे अवय शक्ति से अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा चलने वाली जितने सबको गो बोलना पड़ेगा ये भी गो मनुष्य भी गो हो जाएगा गौ गच्छति भी गो चुहा बिल्ली सब गो हो जाएंगे इसलिए क्या कर दिया जाता है अवय शक्ति से अर्थ ले करके, के समुदाय शक्ति से अर्थ ले लेते हैं तो रूढ़ हो जाता है प्रकृति का अलग अर्थ प्रत्यय अलग अर्थ नहीं करना दोनों को मिला करके समुदाय से अर्थ निकाल देना दूर हो जाता है वो शब्द एक ही चौपाया जानवर विशेष में प्रयोग कर दिया जाता है सर्वत्र नहीं होता ये देखिए चलने वाले तो सब होते हैं सबके लिए नहीं होता अभय शक्ति से भी अर्थ लेंगे तो गम धातु है गम धातु का गमन और डो का अर्थ करता गमन करता जितने हैं सबके सब हो जाएंगे गो दोनों का अर्थ निकालेंगे अलग अलग, अलग। गम धातु का अर्थ गमी गतम गमन है उसका अर्थ और आगे दो प्रत्यय का अर्थ करता गमन करता यह अर्थ आएगा तो गो शब्द करता जितने गमन करता है सब गो होने लग जाएंगे इसलिए अवयव शक्ति को छोड़ करके समुदाय शक्ति से अर्थ निकालते हैं या तो प्रत्यय दिलाने के बाद सामूहिक अर्थ निकालते हैं उसको कहते हैं रूढ़ ये शब्द को रूढ़ कर दिया जाता है गो शब्द को एक विशेष उपाय जानवर में ये सिद्धांत गोल से संको परिभ्राज के ब्रह्मशा शब्दों परिभ्राजग्मी में ही में ही ब्रह्मशास्त्र शब्द रूढ़ है सिद्धांत सिद्धांति बोले गवादी शब्द होते हैं रूढ़ हो जाते गवादी शब्द तश्रतर अस्कंदती वो जो ब्रह्मशहस्त्र शब्द है तत्व ब्रह्मशास्त्र शब्द असौ आश्रतरम न अवस्कंद ये जो अन्य आश्रम में जाता नहीं हो आश्रम में वो शब्द जाता नहीं है ब्रह्मशास्त्र शब्द उसके उत्तर में पूर्वादि बोलता है न चर एव बराह आदि शब्दवत ब्रह्मशास्त्र शब्द परिवराज के रूढ़ न पूर्वादि जैसे एव शब्द बराह शब्द रूढ़ हो जाता है युग मिश्रा स्वर जाती से एव शब्द बनाते हैं मिलने वाला पृथक होने वाला किंतु तो ऐसा अर्थ नहीं है समुदाय शक्ति से एवं बोल दिया यव शब्द बराह शब्द ये सब के सब जैसे रूढ़ होता है इस प्रकार ब्रह्म शब्द इसमें रूढ़ नहीं है जैसे यव शब्द जव भी रूढ़ कर दिया जाता है बराह शब्द सुअर में रूढ़ कर दिया जाता है इस प्रकार ब्रह्मशास्त्र शब्द सन्यासी में रूढ़ हो ऐसा कोई नियम नहीं है क्यों तो कहते पूर्वादी ब्रह्मणी शास्त्र निमित्त उपाध्याय प्रवृत्ति ब्रह्म में सम्यक स्थिति को निविदता को लेकर जो ब्रह्म में सम्यक हो गया वो ब्रह्मशास्त्र है सम्यक स्थिति निवित है वह इसको लेकर प्रवृत्ति होती वो शब्द की ब्रह्मशास्त्र शब्द की ठीक नि है निमित्तम आदाय प्रवृत्तत्वी किम रूढ़ी न सत्या आशंका निमित्त है लिया ठीक है ब्रह्मशास्त्र शब्द में निमित्त क्या लिया ब्रह्म में संस्थिति क्या निमित्त लिया ब्रह्म में संस्थिति निमित्त लिया सिद्धांत कहते हैं निमित्त लेने पर भी निमित्तम आदाय प्रवृत्त जो को लेकर के प्रवृत्त हो रहा शब्द ब्रह्म में जो संस्थिति है सम्यक वो निमित्त उसकी ऐसा निमित्त लेकर के प्रवृत्ति होने पर भी किम इति रूढ़ी समस्या रूढ़ी क्यों नहीं होगा फिर भी मान परिभ्राजक में ही रूढ़ कर दिया जाए कि आपत्ति ऐसा सिद्धांत एक तो पूर्वादी बोलता है, है वो नहीं रूढ़ी शब्द अनिमित्त उपाध्यक्ष जो रूढ़ी शब्द होते हैं वो निमित्त को ग्रहण नहीं करते बिना अनिमित्त के होते हो तो निमित्त ले रहा है ब्रह्मशास्त्र शब्द क्या निमित्त ले रहा है ब्रह्म में सम्यक स्थिति निमित्त ले रहा है इसलिए सन्यासी में नहीं किया जा सकता इसको सभी आसन में जो में हो हो ब्रह्म में संस्थिति हो गई वो ब्रह्मशास्त्र है ये ये आगे ठीक है नम ऐसा शब्द हो नैमित्य गोपी ऐसा शब्द ब्रह्मशास्त्र शब्द ऐसा शब्द ऐसा शब्द नहीं ये जो शब्द कौन शब्द चल रहा है ब्रह्मशास्त्र ऐसा शब्द हो या ब्रह्मशास्त्र शब्द हो नैमित्य गोप निमित्ता है इसका ठीक सिद्धांत क्या निमित्त क्या है ब्रह्म में सम्यक परिव्राजक मात्र अधिक होती फिर भी सन्यासी में ही विषय बढ़ाएगा निमित्त वाला है ब्रह्म में स्थिति सम्यक स्थिति निमित्त लेकर के चलता है फिर भी ब्रह्मशास्त्र शब्द परिव्राजक में विषय बनाता है अन्यथा नहीं ऐसा सिद्धांत कहे तथा निमित्त से सत्व उसी में निमित्त है ब्रह्म्य स्थिति कहा परिव्राजक में तथा माने परिव्राजक है परिव्राजक में निमित्त से सत्व निमित स्थिति है सिद्धांक पूर्वादी बोलता सर्वेशा बोला पूर्वादा च ब्रह्मणी स्थिति में स्थिति उपाच ब्रह्मस्थित सबकी होशक्तिन ही सन्यासी के नजाद शमित अस्तीवता न्यंदीवरादौते किंतु ताम विषयकु जैसे पंकज आदि शब्द होते हैं पंकजा बोलते हैं पंकाज जाता पंकजा कीचड़ में जो पैदा हो गया उसको पंकज करना है कीचड़ पंकज कीचड़ पंकज जाता पंक पंकज जाता पंकज कीचड़ में जो पैदा होता हो उसको पंकज बोलते हैं एक कमल में रूढ़ होता है शब्द क्योंकि सभी कमल में पंकज रूढ़ नहीं होता बोलते हैं यद्यपि निमित्त है सभी कमल कहां से पैदा होते हैं कीचड़ सभी कमल चाहे नील कमल हो चाहे रक्त कमल हो चाहे श्वेत कमल हो सभी कमल ऐसे कीचड़ में उत्पन्न फिर भी एक विशेष रूढ़ कर दिया जाता है उसको एक बोलते हैं सिद्धांती कहते हैं नो दोनों सिद्धांति बोल सकते हैं पंकजादी शब्द पंकजादि जो शब्द है निमित्तम अस्ति, निमित्त है माने पंकजा कीचड़ में पैदा होना सबके लिए निमित्त है नीलकमल में भी है रक्त कमल में भी है कीचड़ में पैदा होते हैं दोनों निमित्त होने पर भी अस्थि ये इतने मात्र से उसको क्या होगा न इंदीवराद होने इंदी नील पद नील कमल को हिंदी बार बोलते हैं नीलकमल हिंदी वर आदि में प्रयोग नहीं होता पंकज शब्द हो का यद्यपि वो भी कीचड़ से पैदा होता है निमित्त है उसके लिए फिर भी हिंदीवर माने होता है नीलकमल उसमें एक इसका प्रयोग नहीं होता पंकज शब्द का वर्तन पंकज आदि शब्द नहीं किंतु तामरस आदि मात्र विषय तामरस होता है रक्त पद रक्त को तामरस बोलते हैं तामरस आदि मात्र भी विषय करते हैं निमित्त दोनों में बराबर होने पर भी रक्त पद में भी रूढ़ कर दिया जाता है पंकज जैसा नील कमल में नहीं किया जाता है रक्त कमल में कर दिया जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी निमित्त सभी आश्रम में होने पर भी ब्रह्म के लिए ब्रह्मी निमित्त होने पर भी संसि में रूढ़ कर दिया जाता है ये सिद्धांत बोले तो पूर्वादि बोलेगा भी एक धनु सिद्धांति की शंका है पंकजादी शब्द निमित्त अस्त निमित्त है पंकाजात पंकज सभी पंक में पैदा पे होना है चाहे नीलकमल हो चाहे रक्तकमल हो होने पर भी इतने मात्र से न हिंदी बलादो वर्तन से पंकजादी शब्द हिंदी नीलकमल आदि में नहीं रहते हैं प्रयोग ने निमित्त होने पर भी किंतु तामरसादिष्ट रक्त कमलादी में विषय करते हैं तथा उसी प्रकार ब्रह्मशास्त्र शब्द हो ब्रह्मशास्त्र शब्द भी ऐसा है निमित्तवती अपनी निमित्तवती गिरस्तादौ निमित्त वाले हैं गृहस्तु भी निमित्त है ब्रह्म में शास्तिति हो सकती है उनकी निमित्त वाले होने पर भी निमित्तादौ अनवस्थित है उसमें नहीं रहता ये जैसे हिंदी में पंकज शब्द नहीं रहता तामरस रहता है मान नील कमल में नहीं रहता रक्त कमल में रहता है निमित्त होने पर भी सभी जगह इसी प्रकार गिरस्थ आदि में ब्रह्मशास्त्र की स्थिति निमित्त होने पर भी संन्यासी में रहेगा शब्द एक कहा ज्यादा सिद्धांत है तथा ब्रह्मशास्त्र शब्दों निमित्तवती अभी निमित्त वाले है सब होने गिरस्तु अनवस्थित निमित्त वाले जो गिरस्थ आदि में न रहता हुआ परिप्राजकों को परम गोचर है परिव्राजक विषय बनाएगा ऐसा सिद्धांत बोले तो पूर्वादि बोलेगा ये होता है निमित्त है यत्र यत्रि ब्रह्मणी संस्थिति ब्रह्म में संस्थिति निमित्त है ब्रह्मशास्त्र के लिए ब्रह्म में सम्यक स्थिति होना निमित्त है जहां जिस आश्रमिक हो तस्य तमित्त हो तो निमित्त वाला जो होगा चाहे गिरस्त हो पानुप्रस्त हो कोई भी हो निमित्त वाले का वाचकम संतम उसके लिए वाचक बनेगा ब्रह्मशास्त्र शब्द संतम ब्रह्मशास्त्र शब्दम परिभ्राण एक विषय संकोचे परिभ्राण एक मात्र में संकुचित करने में कारण कोई कारण नहीं मिलता निमित्त है जब उसको कारण नहीं है कुछ दिन कर इसलिए निरुद्धुम आयुक्त उसको रोकना संभव नहीं है केवल सन्यासी में ही रोक देना उस शब्द को ब्रह्मशास्त्र को रोकना संभव नहीं ठीक नहीं ऐसा पूर्ववादी ने कहा आगे पूर्ववादी और दोष देगा रूढ़ी दोसात्र दोषांतरम ब्रह्मशास्त्र शब्द है सन्यासी में ही रूढ़ है सिद्धांत ने कहा तो उस पक्ष में और दोष देता है पूर्ववादी कोई भक्तपंच वर्ष है भक्तपंच ज्ञान कर्म समुचय वादी है ये उनका कहना है रूढ़ी पक्षे दोषांतर भा ये ब्रह्मशास्त्र शब्द को रूढ़ कर दिया जाए कहा सन्यासी हाँ। ब्रह्मा में यद्यपि ब्रह्म में निमित्ता सभी का होने पर भी सन्यासी में रूढ़ कर दिया जाता है ऐसा मानने पर दोष और दोष देता एक दोस्त तो दिए या उसने और भी दोस्त है क्या दोस्त है ना नारिद्राज्य आश्रम धर्म मात्रा अमृत केवल संन्यास ग्रहण करने मात्र से अमृतत्व तो नहीं मिलेगा ज्ञान भी तो चाहिए होगा केवल संस आश्रम पकड़ लिया इतने से मोक्ष मिल जाएगा क्या अमृत तो हो जाएगा नहीं होने वाला अच्छा पारिप्राज्य आश्रम धर्म मात्रा पारिप्राज्य बने संन्यास आश्रम धर्म मात्र से अमृतत्व ना अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती ज्ञान अनर्थक अगर तारिप्राज्य आश्रम धर्म मात्र संन्यास अमृतत्व मिलता है ज्ञान क्या काम करेगा हृदय के आनंद न मुक्ति ज्ञान में अनर्थकता आ जाएगी तत्व पूर्वाजि कह रहे हैं अच्छा पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्र अमृतत्व केवल सन्यास आश्रम धर्म मात्र से अमृतत्व तो नहीं हो सकता क्यों ऐसा मानेंगे तो ज्ञान अनर्थक प्रसंग ज्ञान में अनर्थकता ज्ञान किस काम का है ज्ञान के पे? तो तो हो सकता है पारिव्राज्य धर्मयुक्त में भी ज्ञान अमृत तो तो साधन विद्य सिद्धांति को बोल दिया जाए एक देश बोलेगा सिद्धांत संन्यास आश्रम धर्म विशिष्ट ज्ञान अमृतत्व का कारण है अन्य आश्रम विशिष्ट ज्ञान नहीं अन्य आश्रम धर्म नहीं। ऐसा बोल दिया जाए एक देशी कहेगा सिद्धांतिका एक देशी यदि बोले पारिव्राज्य धर्मयुक्तम ये वो ज्ञानम संन्यास आश्रम विशिष्ट धर्म विशिष्ट जो ज्ञान होगा वो ज्ञान अमृतत्व का साधन है कि चेत प्रदुर ऐसा नहीं कह सकते क्यों आश्रम धर्म तो अवश्य अरे बाबा जैसे संन्यास आश्रम एक आश्रम धर्म है अन्य आश्रम भी आश्रम धर्म है समान है तो आश्रम तो धर्म विशिष्ट ज्ञान मोक्ष का साधन तो आश्रम धर्म में विशिष्ट अन्य आश्रम धर्म में विशिष्ट ज्ञान भी होगा ना गिरस्थ आश्रम हो चाहे पान प्रथम ब्रह्मचारी होगा समान है यह नहीं जा सकता अथवा धर्म हुआ ज्ञान विशिष्ट अथवा पहले ज्ञान उसके बाद धर्म ज्ञान विशिष्ट धर्म वो भी वैसे ही होगा सभी आश्रम तो ज्ञान विशिष्ट धर्म एक ज्ञान विशिष्ट धर्मो ज्ञान विशिष्ट अमृत तो साधन एक अथवा माने धर्म विशिष्ट ज्ञान अथवा ज्ञान विशिष्ट धर्म दोनों के दोनों दो धर्म व्ञान विशिष्टो ज्ञान विशिष्टधर्म हो अमृत साधन एप नहीं सबसे सर्वश्रम धर्माशिष्ट सभी धर्म ज्ञान विशिष्टधर्म सभी आश्रम सामने न वचनमिभ्राचक से ब्रह्मशास्त्र से मोक्षा मिति न अन्य ऐसा कोई वचन नहीं मिलता शास्त्रों में कि सन्यासी को मोक्ष मिलता हो अन्य को नहीं मिलता नस्ती ऐसा वचन तो है कहीं शास्त्र में परिव्राजक से ब्रह्मशास्त्र परिभ्राज जो ब्रह्मशास्त्र हो गया हो मोक्ष उसी को होना है न अन्य ऐसा वाक्य कहीं है ना अन्य नहीं होता ऐसा वाक्य नहीं पाएगा ज्ञानान मोक्ष इस सर्वोपनिषदाम सिद्धांत सारे उपनिषदों का एक ही सिद्धांत है ज्ञानान मोक्ष ज्ञान से मुक्त होता है ज्ञान किसी भी आश्रम में हो है जिस आश्रम में ज्ञान हो जाए वो मुक्त है बस ये नहीं कि संन्यास ज्ञानान मोक्ष इसीचा सर्वोपनिषदाम सिद्धांत है सारे उपनिषदों सिद्धांत है तस्मात इसलिए निष्कर्ष ही निकलेगा क्या ये एवं ब्रह्मशास्त्र या ये वह ब्रह्मशस्त्र जो व्यक्ति ब्रह्म में संरक्षित हो गया चाहे किसी भी आश्रम का हो चाहे ब्रह्मचारी हो गृह हो बानप्रस्त हो सन्यासी हो या ये वह ब्रह्मशस्त्र कर्म बताओ अमृत हो अपने अपने आश्रम विध कर्म वाले में कर्म करने वाले जितने भी हैं तो उन्हीं में से जो ब्रह्मशस्त्र हो जाए तो खुशी वही अमृतत्व को प्राप्त करता है ये अर्थ लेना होगा अपने अपने आश्रम धर्म पालन करने वाले जितने भी हैं उनमें से खुशी को ज्ञान हो जाता हो आश्रम धर्म पालन करते हुए वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा यह अर्थ होगा ऐसा कहते हैं समुच्चय ज्ञान कर्म समुच्चय आदि ऐसा कहते हैं आगे सिद्धांत अब शुरू होगा ये सिद्धांत आवाज़ से नहीं पूर्व पक्ष है जो चल रहा है आगे सिद्धांत होगा ठीक है धर्म सहित ज्ञान से ज्ञान सहित धर्म से अमृतत्व साधनवात्थ न ज्ञान अनाथक्य आशंक्य आदिपक्ष अनुवत सिद्धांत से बोल सके भाई ऐसा है, तो है। ज्यान। ज्यान धर्म सहित ज्ञान अमृतत्व का साधन है आश्रम धर्म विश्व सही ज्ञान अथवा ज्ञान सहित धर्म ज्ञान सहित आश्रम धर्म अमृतत्व साधन तो होने से न ज्ञान अन। अनथक ज्ञान अनथक नहीं ऐसा सिद्धांत से कहे तो कहता पहला पक्ष धर्म सहित ज्ञान का खंडन करता है पारिभ्राज्य धर्मयुक्तम एवं ज्ञानम अमृत साधु निचे आश्रम धर्म तो अभिश्वसाध बोल दिया केवल संन्यास धर्म में विशिष्ट ज्ञान और मित्र नहीं कर सकते क्योंकि आश्रम धर्म तो सभी में है जैसे संन्यास आश्रम आश्रम धर्म वैसे अन्य आश्रम में आश्रम धर्म है ठीक है पारिव्राज्य धर्म इति नायब नियमा पारिव्राज्य धर्म से ही ये ऐसा कोई मुख्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है गृहस्तादि धर्म नाम आश्रम धर्म प्रेगा गृहस्तादि धर्म भी आश्रम धर्म है सब आश्रम धर्मत्व तुल्यत्व आप समान है जैसे संन्यास आश्रम में आश्रम धर्म है गृहस्थ आश्रम भी आश्रम धर्म है समान होने से तन विशिष्ट ज्ञान अमृतत्व हेतु सुकरत्व माने आश्रम धर्म विशिष्ट ज्ञान भी अमृतत्व हेतु ऐसा भी कहा जा सकता है एक गुरुवा बोलेगा इसलिए ना आश्रम इत्यादि बोल दिया द्वितीय द्वितीय क्या है धर्म विशेष ज्ञान धर्मो व्ञान विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट धर्म ज्ञान फिर आश्रम धर्म इसका भी खंडन करता है दिव्य धर्म करता है यदि परिव्राजक धर्म ज्ञान विशिष्ट हो मुक्ति हेतु यदि परिव्राजक धर्म अराज्य तो धर्म है सन्यास धर्म ज्ञान विशिष्ट होने पर मुक्ति का कारण होता हो ज्ञान विशिष्ट सन्यास धर्म मुक्ति का कारण होता हो अवराज धर्म होता हो उचित तदा एत मुक्ति हेतु ये भी मुक्ति का हेतु हेतुत्म कौन सर्व सर्वासर्प धर्माण ज्ञान विशिष्टा नाम ये जो आपने बताया सभी आश्रम धर्म ज्ञान विशिष्ट होने पर मुक्त हो जाएंगे तथा न रूढ़ी पक्ष परिव्राजक से ज्ञान अनुमुक्ति रूढ़िपक्ष ने भी ब्रह्मशास्त्र सोद सन्यासी में मान्य पर भी परिब्राजक को ही ज्ञान से मुक्ति सकते इत परिव्राजक से मुक्तिभाग् असिध इस हेतु से भी, तो भी सन्यासी को ही मुक्ति का भागीदार संयासी होता ऐसा का बनता नहीं क्यों न चाह अच्छा नचा वचन मस्ती परिव्राजक ब्रह्मशास्त्र मोक्ष ऐसा वचन तो है नहीं कि सन्यासी जो होगा परिव्राजक संन्यासी जो होगा उसी को ही ब्रह्मशास्त्र परिव्राजक हो गया उसी को ही मोक्ष है अन्य ब्रह्मशास्त्र होता है तो मोक्ष नहीं होता है बात नहीं मिलेगा वचन नहीं है ऐसा मानी गृहस्थ यदि ब्रह्मशास्त्र हो जाए तो मोक्ष नहीं है हाँ और सन्यासी ब्रह्मशास्त्र हो जाए तो मोक्ष ऐसा कोई वचन है क्या नहीं है जो ब्रह्मशास्त्र बन जाए जो आश्रम में बस उसको मोक्ष मिल जाएगा यह अर्था होगा तो एक देश बोले माता जी मुक्ति मुक्तिभूत फिर बोले भाई किसी की मुक्ति मत हो जाए हाँ। चलो अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करेंगे सर्वे इति पुण्य लोग ऐसे मान लिया जाए किसी की मुक्ति न मानोगे ऐसा कहा तो बोलता है नहीं ज्ञानान मोक्ष से सर्वो सदाम सिद्धांत है सारे उपनिषदों का सिद्धांत ज्ञान से मुक्ति मुक्ति को मानना पड़ेगा जैसे आश्रम में ज्ञान हो जाए आश्रम धर्म पालन करते हुए मुक्त हो जाएगा ब्रह्मशास्त्र भाग्य अर्थम उपसंग जो ब्रह्मशा है उसका अर्थ का उपसंग करते हैं तस्मात इत्यादिशी था तस्मात जिस आश्रम में बैठा हो ब्रह्म में स्थित हो गया चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गिरस्थ हो पान प्रदर्शन या कोई भी हो या एवं ब्रह्म संस्था विहित कर्म अपने अपने आश्रम विहित कर्म करने वालों में जो एक ब्रह्मशा बन गया हो आश्रम धर्म छोड़ा नहीं है आश्रम का कर्म करता हुआ किसी ब्रह्मशास्त्र बन गया हो सब अमृतत्व देती वह अमृत को प्राप्त कर रहा है ये सिद्ध होगा ये पूर्व वासी हो गया आगे सिद्धांत वाष्य चलेगा इसका खंडन करेंगे कर्म होना और ज्ञान होना दोनों एक साथ होना संभव नहीं है यही खंडन कर माने आश्रम धर्म कर्म भी होता रहे और ज्ञान भी हो जाए ये संभव नहीं ज्ञान होने पर कर्म नहीं हो सकता ये खंडन करेंगे ओ ओमाप्या माने च चर्वाणी सर्वं ब्रह्मोपनिषदं महं ब्रह्मजया कुया मा ब्रह्मया करो कर्णमस्त धर्मास्ते अषस्तरस्ते मै ते मै सरंतु ओ oh, सुना